सदगुरु ओशो की प्रवचन माला काहे होत अधीर ट्रैक बाईस परमात्मा मालिक साहेब किवरिया को खोल कपट किवरिया हो बिन सतगुरु साहिब को खोल कपट किवरी गुन नहीं सीखो ससुरे में भई फुहरिया हो अपनी वरिया हो पाँच पचीस रहे घट भीतर कौन बतावे डगरिया हो पलटुदास छोड़ी कुल जतिया सतगुरु मिले संगतिया हो खोले कपट की वरिया हो को खोले कपट की वरिया हो, को खोले, कपट की वरिया हो। को खोले कपट की परिया हो बिन सतगुरु साहब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 भूल गए जीवन भर के वायदे ये चित्त और है एक चित्त तय करता है क्रोध नहीं करूंगा और कोई तभी गाली दे देता है और क्रोध उमगाता ये और चित्त है और फिर क्रोध के चले जाने के बाद फिर पछताते हो कि ये फिर गलती हो गई ये और चित्त है तुम्हारे भीतर चित्तों की भीड़ है पांच पच्चीस रहे गट भीतर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 कोई टोपी ही उतार ले भागा कोई चूड़ीदार पजामा ही खींच रहा है इसलिए तो चूड़ीदार पजामा पहनते नहीं नेता लोग बड़ी मुश्किल से उतरता है लाख खींचो इतना आसान नहीं उतरन, चूड़ीदार पजामा का राज ही ये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 पांच पचीस रहे गढ़ भीतर कौन बतावे डगरिया हो पलटू दास छोड़ कुल जतिया सतगुरु मिले संगतिया हो छोड़ो कुल छोड़ो जात छोड़ो पांच छोड़ो वर्ण तो ही तुम उस परम साथी को खोज सकोगे जिसका नाम सदगुरु सदगुरु मिले संगतिया हो वही एक साथी है वही एक संगी है जो परमात्मा से जुड़ा दे वही मित्र है जो परमात्मा से तुड़ा दे वही शत्रु है इसको तुम परिभाषा समझो शत्रु वह जो तुम्हें परमात्मा से तुड़ा दे और मित्र वह जो तुम्हें परमात्मा से जुड़ा दे सा, साहिब से पर दाना कीजिए भरी भरी नैन रख लीजिए नाचे चली घूंघट क्यों काढ़े? मुख से अंचल टर दीजे सती होय का सगुन बिचारे सती होय का सगुन बिचारे कही के माहर क्या पीजे लोक वेद तन मन की डर है प्रेम रंग में क्या भीजे पलटू दास हो मर जीवा साहब से पर्दा का कीजिए भरी भरी निरख लीजिये और कभी ऐसा कोई साहब संतों का शब्द साहब बड़ा प्यारा है वो परमात्मा के लिए साहब का उपयोग करते क्योंकि वही मालिक या मालिक सूफी फकीरों ने उसको नाम दिया है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 पलटु दास हो मरजीवा ले ही रतन नहीं तन छीजे पलटू दास कहते हैं तुम तो जीते जी गुरु के चरणों में मर जाओ मरजीवा शब्द के दो अर्थ जीते जी मर जाओ एक वो उसका परम अर्थ है और एक अर्थ है गोताखोर गोताखोर को मरजीवा कहते क्योंकि जीते जी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 उसके पति ही सदुगुरु हो गया उसकी मृत्यु भी उसके लिए परमात्मा का द्वार बन जाती मेरे पिता चल बसे तो मेरी मां ने आकर जो पहली बात मुझसे पूछी वो यही कि अब मेरे जीवन में कोई अर्थ नहीं अब मैं भी कैसे परम ध्यान को उपलब्ध हो सकूं ये मुझे बताओ